शांति शांति ही मन को एकाग्र करने के उपायों में एक महत्वपूर्ण उपाय है प्राणायाम प्राणायाम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं प्राणायाम बहुमूल्य क्रिया है मनुष्य जीवन के लिए बिना प्राणायाम किए मनुष्य अपने शरीर को अपने मन को स्वस्थ नहीं रख पाएगा इसलिए प्राणायाम को समझने की आवश्यकता है इसलिए महर्षि पतंजलि ने मन को एकाग्र करने के उपायों में एक उपाय के रूप में प्राणायाम को बताया है मन को एकाग्र करने के उपायों में पहला उपाय को बताते हुए तैतीसवें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने मैत्री को बताया दूसरे उपाय को करुणा के रूप में प्रस्तुत किया है तीसरे उपाय को मुदिता के रूप में प्रस्तुत किया है और चौथे उपाय को उपेक्षा के रूप में प्रस्तुत किया है अब महर्षि पतंजलि ने पांचवें उपाय को बताते हुए चौतीसवें सूत्र में स्पष्ट कर रहे हैं प्रच्छन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य समाधि पाद के अंतर्गत चौतीसवा सूत्र है समाधि पाद का चौतीसवा सूत्र है प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य यहां पर प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं और यह जो प्राणायाम है यह प्राणायाम प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य क्रिया है आवश्यक क्रिया है बिना प्राणायाम किए मनुष्य का शरीर ठीक प्रकार से स्वस्थ दीर्घ जीवी लंबे काल तक नहीं रह सकता शरीर को स्वस्थ बनाए रखना वो भी लंबे काल तक बनाए रखना है जितना समय मिला है उस समय का पूरा सदुपयोग हम कर सकते हैं और उस समय से भी अधिक इस शरीर को बनाए रख सकते हैं जब कोई कंपनी किसी वस्तु को बना करके देती है तो उसके लिए समय निर्धारण करती है कोई एक साल का कोई दो साल का कोई तीन साल का कोई पांच साल का उसके लिए वारंटी गारंटी देते हैं परम पिता परमेश्वर ने तो इस शरीर के लिए सौ साल की गारंटी वारंटी दी यदि हम प्राणायाम को अपना करके तो सौ साल तक तो जी ही सकते हैं और उससे अधिक भी जी सकते हैं यदि हमने प्राणायाम को जाना है समझा है तो क्योंकि शरीर को ठीक प्रकार से रखने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है प्राण प्राण इस प्राण तत्व को समझना है प्राण तत्व का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह जो शरीर दिख रहा है इस शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं और अरबों नहीं खरबों की संख्या में हैं कोशिका कहते हैं सेल को इतने सेल्स से हैं जिनको हम गणना नहीं कर सकते इसलिए खरबों की संख्या में कोशिकाएं हैं सेल्स से हैं इस शरीर में उन सभी कोशिकाओं का एक समुदाय है ये शरीर और एक एक सेल को एक एक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता है एनर्जी चाहिए इस शरीर में जितने भी सेल्स से हैं जितनी भी कोशिकाएं एक एक कोशिका के लिए ऊर्जा चाहिए एनर्जी चाहिए और निरंतर उसको एनर्जी चाहिए ऊर्जा चाहिए और जिस कोशिका को एनर्जी नहीं मिलती है ऊर्जा नहीं मिलती है तो वो कोशिका रोगग्रस्त हो जाती है विकृति विकार से ग्रस्त हो जाती है इसलिए हमारे शरीर में नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं इसलिए कोशिका को निरंतर ऊर्जा पहुंचानी है और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निरोगी बनाए रखने के लिए इस शरीर को ऊर्जा देने के लिए अलग अलग साधनों का प्रयोग करते हैं यानी अलग अलग प्रकार के अन्न ग्रहण करते हैं भोजन करते हैं भोजन से ऊर्जा मिलती है पानी से भी ऊर्जा मिलती है सूर्य से भी ऊर्जा मिलती है ऊर्जा के स्रोत अलग अलग हैं ठीक इसी प्रकार से प्राण तत्व भी एक महत्वपूर्ण साधन है शरीर को ऊर्जा देने के लिए ऊर्जा को पहुंचाने के लिए जब हम प्राण ग्रहण करते हैं वे प्राण हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका तक ऊर्जा को पहुंचाने का कार्य करते हैं इसलिए प्राणों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है यह जो प्राण तत्व है ये प्राण तत्व शरीर के एक एक कोशिका तक ऊर्जा को एनर्जी को पहुंचाते हैं इसकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और जिस जिस कोशिका को जिस जिस स्थान में ऊर्जा नहीं पहुंच रही होती है उस उस कोशिका में विकृति आ जाती है वो अस्वस्थ हो जाती है और एक एक कोशिका की स्वस्थता ही संपूर्ण शरीर की स्वस्थता है और एक एक कोशिका की अस्वस्थता ही संपूर्ण शरीर की अस्वस्थता का कारण बन पाएगा इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा में करनी है प्राण तत्व को समझना है प्राणों को समझ करके प्राणों को अपने शरीर में इस रूप में लेना है जिससे हमारा पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ बन सके एक एक कोशिका को ऊर्जा को हम पहुंचा सके अगर ऐसा हम करते हैं तो हम अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं स्वस्थ बना सकते हैं और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा और शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो मन भी रोगग्रस्त हो जाता है शरीर का बहुत प्रभाव पड़ता है मन पर जिस प्रकार से मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है उसी प्रकार से शरीर का प्रभाव मन पर पड़ता है जब कर्मों की दृष्टि से देखते हैं यदि मन में यदि बुरा कर्म किया है अनुचित कर्म किया है उसका प्रभाव वाणी पर पड़ता है उसका प्रभाव शरीर की क्रिया पर पड़ता है मन की क्रिया शरीर को प्रभावित करता है वाणी को प्रभावित करता है ठीक इसी प्रकार से यदि शरीर बिगड़ जाए शरीर अस्वस्थ हो जाए शरीर रोगग्रस्त है तो मन भी रोगग्रस्त हो जाएगा शरीर का प्रभाव मन पर भी पड़ेगा इसलिए इस बात को समझना है प्राण बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और यह प्राण हमारे शरीर में उस स्थान तक पहुंचा देता है ऊर्जा को जहां पर कोशिका है यानी एक एक कोशिका तक ऊर्जा को पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है प्राण तत्व जब हम प्राण शरीर में लेते हैं तो ऐसे ही नहीं ले पाते हैं प्राणों को लेने का एक माध्यम है जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र श्वसन तंत्र के माध्यम से प्राणों को लिया जाता है और निकाला जाता है प्राण में एक बहुत और विशेषता है जहां प्राण तत्व एक एक कोशिका तक ऊर्जा को पहुंचाता है वहीं पर उस उस कोशिका में जो अशुद्धि है अपवित्रता है जो मल है उस मल को उस अशुद्धि को भी प्राण तत्व बाहर निकालता है इसके दो कार्य है महत्वपूर्ण कार्य एक एक कोशिका तक ऊर्जा को पहुंचाने का काम और दूसरा उस कोशिका में स्थित अशुद्धि है अपवित्रता है उसको बाहर निकालने का काम प्राण का है और शुद्ध पवित्र प्राण प्राणतत्व को पहुंचा देता है और अशुद्ध अपवित्र प्राण तत्व को बाहर निकालना है यानी प्राण ही उत्तमता को अंदर पहुंचा देता है और प्राण ही अशुद्धि को बाहर निकाल देता है इसलिए प्राणों को ठीक प्रकार से लेना निकालना ये श्वास प्रश्वास के माध्यम से होता है श्वास प्रश्वास के माध्यम से उचित रूप से प्राणों को लिया जाता है और उचित रूप में अशुद्धि को बाहर निकाला जाता है और श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है और ये क्रिया श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है इसलिए इस श्वसन तंत्र को समुचित रूप में समझने का भी प्रयत्न करना है अपनी मनमर्जी से सांस लेना निकालना नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा करते हैं जितना प्राण अंदर जाना चाहिए जितना ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है ठीक प्रकार से श्वास प्रश्वास हम नहीं लेते हैं तो जो अशुद्धि अंदर बनी हुई है वो अशुद्धि बाहर उतनी नहीं निकल पाएगी पूरी अशुद्धि को बाहर निकालना है और जितना आवश्यक ऑक्सीजन हमको चाहिए उतना अंदर लेना है ये श्वास प्रश्वास के माध्यम से संभव है और श्वास प्रश्वास श्वसन तंत्र के माध्यम से होता है उस प्रकार यदि विचार करें तो श्वसन तंत्र को थोड़ा समझने का भी हमें प्रयत्न करना है ये जो सांस हम ले रहे हैं जो निकाल रहे हैं ये उचित रूप से लेना उचित रूप से निकालना हमें आना चाहिए अन्यथा व्यक्ति श्वास प्रश्वास ठीक प्रकार से नहीं ले पाता है और अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है अनेक प्रकार की चिंताओं के कारण से भी श्वास प्रश्वास ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता है और ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसलिए ये जो सांस लेना है और निकालना है इस प्रक्रिया को श्वसन तंत्र का जो नियम है उस नियम को समझने का प्रयत्न करना है सबके अपने अपने नियम होते हैं ठीक इसी प्रकार से श्वसन तंत्र का भी एक अपना नियम है किस प्रकार सांस लेना और किस प्रकार बाहर निकालना उसकी एक अपनी प्रक्रिया है जब व्यक्ति प्राण को भरना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसको पेट को उदर को थोड़ा बाहर की ओर करना होता है जब व्यक्ति सांस लेना चाहता है तो पेट को उदर को थोड़ा बाहर की ओर करना होता है जिससे उसका जो तनोपटु है तनोपटु है यानी डायफ्राम है वो डायफ्राम नीचे उतर के आता है जिससे व्यक्ति अधिक से अधिक प्राणों को अंदर लेने में सक्षम होता है थोड़ा सा पेट को बाहर की ओर करना है और सांस भरते हुए छाती को फुलाना है और जैसे ही छाती को फुलाते हैं तो हंसली है जिसको आप कॉलर बोन कहते हैं थोड़ी सी ऊपर की ओर उठती है तब लंग्स में स्पेस ज्यादा बन जाता है जगह ज्यादा हो जाता है तब व्यक्ति अधिक से अधिक प्राण अंदर भर सकता है प्राणों को भरते समय व्यक्ति को यह ध्यान रखना है जब सांस लेना चाहता है तो पेट को थोड़ा सा बाहर की ओर करना है जिससे डायफ्राम नीचे की ओर हो जाता है और सांस भरते हुए छाती को फुलाना है और अंसली ऊपर उठ जाती है तब लंग्स में फेफड़ों में जगह अधिक बन जाता है उस स्थिति में सांस अधिक से अधिक ले पाता है ठीक इसके विपरीत व्यक्ति को जब प्राण को बाहर निकालना है तो व्यक्ति पेट को थोड़ा अंदर की ओर करता है छाती को ढीला छोड़ता है छाती को ढीला छोड़ते ही हंसली अपने जगह पर आ जाती है और व्यक्ति अधिक से अधिक सांस बाहर निकालने में सक्षम होता है एक सामान्य प्रक्रिया है जब सांस लेना है और निकालना है तो इस रूप में यदि व्यक्ति करता है तो अधिक से अधिक प्राण ले पाएगा और अधिक से अधिक प्राण लेगा तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन अंदर जाएगा और जैसे ही अंदर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर प्राण तत्व है वो प्राण तत्व उस ऑक्सीजन को उस स्थान तक जहां पर कोशिका है जहां जहां कोशिका है वहां वहां पर उस ऑक्सीजन को ले जाता है और शरीर में जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा को भी वहां तक पहुंचाने का काम है प्राण तत्व का तो वो एक, एक कोशिका तक प्राण शुद्ध प्राण को पहुंचा देता है यानी ऑक्सीजन को पहुंचा देता है और वहां पर जो भी अशुद्धि बनी हुई है उस अशुद्धि को फिर वो प्राण तत्व लेकर के बाहर निकाल देता है जब व्यक्ति अधिक से अधिक प्राण को लेता है तब इस श्वसन तंत्र के नियम के अनुरूप उसको करते हुए लेना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी वो सांस लेना चाहता है तो थोड़ा सा पेट बाहर की ओर और, और सांस लेते वक्त छाती को फुलाना और अपने आप हंसली ऊपर की ओर उठेगी लंग्स में फेफड़ों में जगह अधिक से अधिक बनेगा और अधिक से अधिक प्राणों को अंदर ले पाएगा ठीक इसी के विपरीत जब प्राणों को बाहर निकाल रहा है तो छाती को लंग्स को ढीला छोड़ना है हंसली बोन, नीचे की ओर हो पाएगा और पेट थोड़ा सा अंदर लेंगे तो अधिक से अधिक से प्राण बाहर निकालेंगे जैसे ही थोड़ा सा पेट को अंदर करते हैं तो डायफ्राम जो है जो नीचे किसका था वो ऊपर की ओर आ जाएगा तो अधिक से अधिक प्राणों को बाहर निकालेंगे तो अधिक से अधिक अशुद्धि को बाहर निकालना है और अधिक से अधिक ऑक्सीजन शुद्ध वायु को अंदर लेना है और अंदर लेकर के एक एक कोशिका तक पहुंचाना है तब जाकर के व्यक्ति का शरीर ठीक प्रकार से स्वस्थ रह पाएगा निरोगी रह पाएगा इसलिए प्राणायाम अत्यंत आवश्यक क्रिया है एक उपाय है मन को एकाग्र करने का इस पर और विचार करेंगे ओ शांति रा शांतिषध य शांति, शांति वनस्पत शांतिर्शे देवा शांतिर्ब्रह शांति सर्व शांति शांतिर शांति श्याम शांति sha yeah.